योग प्रदीप साधन पाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियों अष्टांग अष्ट अंगानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आठ योग के अंग हैं व्याख्या ये आठ योग के अंग विवेक के साधन हैं उनमें से धारणा ध्यान समाधि साक्षात सहायक होने से योग के अंतरंग साधन कहलाते हैं यम नियम योग के रुकावट सिंघादि वितर्कों को निर्मूल करके समाधि को सिद्ध करते हैं अन्य तीन अगले अगले अंक में उपकारक है अर्थात आसन के जीतने पर प्राणायाम की स्थिरता होती है और प्राणायाम की स्थिरता से प्रत्याहार सिद्ध होता है समाधिपाद में बतलाए हुए अभ्यास वैराग्य श्रद्धा वीर्य आदि और इस पाद में बतलाया हुआ क्रिया योग इन्हीं आठों अंगों के अंतर्गत हो जाते हैं अर्थात धारणा ध्यान और समाधि बिना अभ्यास वैराग्य के नहीं हो सकते क्योंकि अभ्यास तो इन आठों अंगों का पुनः पुनः अनुष्ठान रूप ही है और बिना वैराग्य के समाधि सिद्ध ही नहीं हो सकती क्योंकि संप्रज्ञा समाधि में एकाग्रता अर्थात एक वृत्ति रहती है जिसमें राग बना रहता है पर उस वृत्ति में राग स्थिर नहीं रह सकता जब तक उससे इतर अन्य सब प्रकार की वृत्तियों में वैराग्य न हो संप्रज्ञा समाधि की पराकाष्ठा विवेख्याती है उसमें भी जो वैराग्य है वह परवैराग्य कहलाता है और निर्वी समाधि का साक्षात सहायक होने से उसका अंतरंग साधन है श्रद्धा वीर के बिना किसी साधन का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता क्रिया योग के तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम में आ जाते हैं महाभारत में भी योग के आठ अंग बतलाए हैं वेदेशुष चाष्ट गुणिनम योग माह मनीषिण मनीषीगण वेदों में योग को अष्टांग कहते हैं विशेष वक्तव्य इस बात में सूत्र तीन से तेरह तक बदला आए हैं कि पुरुष क्रमशः क्लेशों और सकाम कर्मों द्वारा अविद्या से अस्मिता अस्मिता से राग राग से द्वेष, इन दोनों से अभिनिवेश क्लेश उससे सकाम कर्म सकाम कर्मों की वासनाओं से जन्म आयु भोग और उनमें सकाम कर्मों के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है इन दुखों की निवृत्ति के लिए इसी क्रमानुसार अंतर्मुख होने का सरल उपाय अष्टांग योग है